राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है कक्षा 1 के छात्रों के लिए कार्यक्रम संबंध भाग 2 आलेख जयपाल सिंह तअरंका है और इसे प्रस्तुत कर रही हैं धृति चौधरी हम्म आल्तू भोला आ रहा है नाना नानी के घर से पर उसे यहां छोड़ने कौन आ रहा है हां भोला के मामा जी आएंगे छोड़ने उसे अच्छा میرے دادا موچhوں والے پگڑی والے کشمے والے موٹی لمبی لاتھی والے چلنے میں وے ڈھیلے ڈھالے گھوڑا بنوے ہمیں بیٹھاتے آپ بھی ہستے ہمیں ہساتے अरे, अरे बड़ा शरारती हो गया है ये देखो मेरी पीठ पर ही बैठ गया चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक चल मेरे घोड़े टिक टिक, टिक। अरे उतरो उतरो बेटे इतने दिनों के बाद आया है मेरा मुन्ना बेटा Dàdè aó, Dàdè aó, Mujhe nehe laó, Mujhe khellaó, Acchhe kopardé Mujhe p'henaó, Dàdè, Mèri, Klem bina d'o, Mèra, Basta, Bhi, Laga d'o, Jal'di, Mujhe, Koro, Tiar, Gis, से मुझ पर पड़े न मार अरे वाह अरे तुम तो बड़े अच्छे गाने सिखाए हो <laughs> लो यह तुम्हारा बस्ता रहा और अब जाओ अपने स्कूल दादी चाचा जी का नाम क्या चाचा जी है नहीं बेटे पिता के छोटे भाई को चाचा कहते हैं और पिता की भाभी को चाची Hmm. Chà-chà-ni-chà-chi-ko Chà-nd-ni-chà-c-ke ra par chà Chà-nd-ri-ki Chà-m-chà-mà-ti-chà-m-mà-c-se se chà t ni chà t बोला ए, एक बार फिर सुना दो हां सुनाओ ना बेटे हां क्या जाने चाती को चांदनी चोक के क्या रहे पर चांदी की चम जमाती चमच से क्या विचार उसे केतनी कटाई अरे वाह वाह तुम तो बड़े तेज हो गए हो हैं बहुत बढ़िया जकड़ी सुनाई तुमने अच्छा बोला यह बताओ क्या ये बातें तुम्हें रेडियो के पोपरलाल ने सिखाई हैं नहीं नहीं यह तो पड़ोस वाली ताई जी ने मुझे क्या टीजी को सुनाने के लिए सिखाई थी अच्छा अच्छा दोस्तों तुम भी जकड़ी सीखोगे अच्छा पहले मैं बोलूंगा फिर तुम बोलना चाची चा, चाची को चांदनी चौक के छोरा है पर चांदी की चम चम आती चम्मच से क्या वचाव से चटनी जटा <laughs> भोला बेटे तुम तो फिर बातों में लग गए क्या स्कूल नहीं जाना अरे देखो तो तुम्हारे चाचा जी जयपुर जाने को तैयार भी हो गए हैं जल्दी करो बेटे यह तुम्हें स्कूल छोड़ते जाएंगे दादी जी पहले चाचा जी वाला एक गीत और सुन लो ना चलो चलो जल्दी से वो भी सुना दो सुना दो चाचा आओ चाचा आओ कोई अच्छा खेल खिलाओ आप हसो और हमही हसाओ चाचा आओ तांडा लाओ हम सबको उसमें बिठलाओ दूर दूर की सैर कराओ हेलो <laughs> <laughs> तुम्हारे चाचा जी भी आ गए तैयार होकर जाओ उनके साथ स्कूल जाओ जल्दी से बेटे अरे आज तो छुट्टी का दिन है फिर भोला स्कूल क्या करने जाएगा इसके मामा जी आए हैं उनके साथ खेलेगा खाएगा पिएगा और मजे करेगा दादी जी छुट्टी का तो मुझे भी पता था अच्छा मैं तो दादी जी का शूट मुट देकारा था <laughs> <laughs> अब से के साथ खेलूंगा <laughs> आ, भोला ए, तुमने जो ये जकड़ी सुनाई ये तो बहुत ही अच्छी थी पर एक जकड़ी हम भी तुम्हें सुनाते हैं बोलो सुनोगे ककड़ी ककड़ी खाए कौन कहो कहो क्यों बैठे मौन कह दो कह दो कोई न खाए मीठा अकेला सबको आए अच्छी लगी हां दादा जी तो तुम भी याद कर लो बोलो हमारे साथ कड़वी ककड़ी खाए कौन कड़वी ककड़ी खाए कौन कहो कहो क्यों बैठे मौन कहो कहो क्यों बैठे मन कह दो कह दो कोई न खाए कह दो कह दो कोई न खाए मीठा केला सबको भाए मीठा केला सबको भाए अब भोला सुनाएगा हां हां जरूर दा से दा दा से दादी Na se na na na ni Bolo, bolo, oor kia hota hai? Ma se munni piari Ma se mama, ma se mami Chia se chia chia chia chi Bolo, bolo, oor kia hota hai? Da se dàdi piari <laughs> <laughs> दोस्तों जब मैं दादी के घर आया तब पता है दादी ने क्या बनाया था हम्म गाजर का हलवा आओ गाजर के हलवे का एक गीत सुनें एक बुढ़िया ने बोया दाना एक बुढ़िया ने बोया गाजर का था पीस गाना गाजर का था पीस गाना गाजर हाथों हाथ बड़ी खूब बड़ी भाई खूब बड़ी गाजर हाथों हाथ बड़ी खूब बड़ी भाई तो रूसे में ला हलवा गरमागरम बना हलवा गरमागरम बना खीची छुटी Beta ta à ya teru Teru-bui-a-ca-de काए बहु आई फिर बुढ़िया की बहु आई चारुनी मिल कर जो लगाया चारुनी मिल कर जो लगाया नहीं बना दे नहीं बना काम हवा sai yeah. ga yeah.